छांदोग्योपनिषद सांकर भाष्यार्थ अध्याय आठ चतुर्दश खंड कारण रूप से आकाश संयक ब्रह्म का उपदेश आकाशो व इत्यादि ब्रह्मणों लक्षण निर्देशाथम अधनाय आकाशो व इत्यादि श्रुति उत्तम प्रकार से ध्यान करने के निमित्त ब्रह्म का लक्षण निर्देश करने के लिए है आकाशो वैनामता ते यद्रह्म तदमृत स आत्मा प्रजापते सभामीष्मे यशोहम भवा भी ब्राह्मण जशोराजा यशोबीशाजशोहम जशो अस्थ सासा जस अदत्मत् कम लिंदो भी भी लिंदो नाम नाम प्रसिद्ध आत्मा और और रूप रूप का करने वाला है। वे नाम और रूप है वे जिसके अंतर्गत वह ब्रह्म है। वह अमृत है वही आत्मा है मैं प्रजापति के सभागृह को प्राप्त हूँ मैं यश संजक आत्मा हूँ मैं ब्राह्मणों के यश क्षत्रियों के यश और वैश्यो के यश जैसा यशस्वरूप आत्मा को प्राप्त होना चाहता हूँ वह मैं यशों को यश यश हूँ मैं बिना दाँतों के भक्षण करने वाले रोहित वर्ण पिच्छिल स्त्री चिन्ह को प्राप्त न हो प्राप्त न हो आकाशो वई नाम श्रुतिसु प्रसिद्ध आत्मा आकाश इवा शरीरवात् च स चाकाशो नाम स्वात्मस्थ जगद्बीजूतर सलिलस्वन निर्वहिता निर्बोधा व्याकर्ता ते नाम रूपे यदंतरा तेनामे यदनराणोतरा मध्ये वर्त वर्ते तेरवा नाम रूपयो अंतरा मध्ये यमारपृष यदि ब्रह्म नाम रूप नामक्षण नाम तथापि अस्पष्ट तथा तयोर निर्वोढ़ इदमेव मैत्री ब्राह्मणेनोक्त चिन्मागम सर्वस्व तवेती गम्मत एक आकाश इस नाम से श्रुति में आत्मा प्रसिद्ध है क्योंकि वह आकाश के समान अशरीर और सूक्ष्म है वह आकाश आकाश संज्ञक आत्मा जल के फिर्ण स्थानीय अपने में स्थित नाम और रूप का निर्वाहिता निर्वाह करने वाला अर्थात उन्हें व्यक्त करने वाला है जो नाम और रूप जिसके अंतर्गत है अर्थात जिस ब्रह्म के अंतरा में वर्तमान है अथवा तो जो उन नाम और रूप के अंतरा में है और उन नाम और रूप से असंस्पृष्ट है तात्पर्य यह है कि वह ब्रह्म नाम रूप से विलक्षण और नाम रूप से असं... है, तो भी उनका निर्वाह करने वाला है अर्थात ब्रह्म ऐसे लक्षणों वाला है यही बात बृहदारण का अंतर्गत मैत्री ब्राह्मण में कही गई है कि सर्वत्र चिन्ह की अनुगति होने के कारण सबकी चिद्रूपता है इस प्रकार इन वाक्यों की एक वाक्यता ज्ञात होती है कथम तदवगम्यतेहस आत्मा आत्मा ही नाम सर्वजून नाम प्रत्यक्ेतन स्वेद्य प्रसिद्धस्न स्वे ना शरीरा व्योम वहगत आत्मा ब्रह्मोद्यवगंत तच्चात् ब्रह्मामृतम यह बात कैसे ज्ञात होती है ऐसा प्रश्न होने पर श्रुति कहती है स्व आत्मा आत्मा संपूर्ण जीवों का प्रत्यक्ष चेतन और स्वसंवेद्य प्रसिद्ध है उसी रूप से उन्नयन उहा करके वह अशरीर और आकाश के समान सर्वगत आत्मा ही ब्रह्म है ऐसा जानना चाहिए वह आत्मरूप ब्रह्म अमृत अमर धर्मा है अतः मंत्र प्रजापति चतुर्मुखस्त सभा प्रभो विमत वेस्म प्रपदे गेय किंच यशोहम यशोना भवामी ब्राह्मण ब्राह्मण एव विशेष साम जसो भवामि तथा राजा विषा चेप्यधिकृता एवती त्या भवाम तद्यसोहमुच प्राप्त इच्छा स हा हम यश देहेन्द्रिय मनोबुद्धि लक्षण नाम इसके आगे मंत्र है प्रजापति चतुर्मुख ब्रह्मा का नाम है उनकी सभा अर्थात प्रभु विमित नामक गृह को मैं प्राप्त होऊं, जाऊं, मैं ब्राह्मणों का यश यश संज्ञक आत्मा होऊं, क्योंकि ब्राह्मण ही विशेष रूप से उसकी उपासना करते हैं अतः मैं उनका यश हूँ इसी प्रकार मैं क्षत्रिय और वैश्यों का भी यश होऊं, वे भी अधिकारी ही हैं अतः मैं उनका भी आत्मा होऊं, मैं उनका यश प्राप्त करना चाहता हूँ वह मैं यशस्वरूप आत्माओं का अर्थात देह इंद्रिय मन और बुद्धि रूप आत्माओं का आत्मा हूँ किमतमह प्रपद्येच्य शेत वर्णत पक्वदर्शम रोहि तथा द, तथा दत्क दतरहित दतरहितप्यदत्क भक्षिस्त्रीव्यंजनम तत्ना तेजो बलविर्विज्ञान विनाशेत्री विनाशयेत यदेव लक्षण शेत तन्माभिगाम द्विर्वचनम हेतुत्व प्रदर्शनार्थम् मैं इस प्रकार आपको क्यों प्राप्त होता हूँ सो बतलाया जाता है श्वेत जो झंग से पके हुए बेर के समान लाल है यथा अदत् रहित होने पर भी का भक्षण करने वाले स्त्री चिन्ह को क्योंकि वह अपना सेवन करने वाले के तेज बल वीर विज्ञान और धर्म का हनन अर्थात विनाश करने वाला है जो ऐसे लक्षणों वाला श्वेत लिंदु पिछिल स्त्री चिन्ह है उसे प्राप्त न हो उसमें गमन न करूं, मां भी माँ मां भी भिगमाम यह द्रुप्ति उसका अत्यंत अनर्थ हेतुत्व प्रदर्शित करने के लिए है इतिद्योपनिषद अष्टम अध्याये चतुर्दश अध्या भाष्यम संपूर्ण